शो टॉक कैबल्य उपनिषद नंबर वन कैबल्य उपनिषद एक आकांक्षा है परम स्वतंत्रता की का अर्थ है ऐसा क्षण आ जाए चेतना में जब मैं पूर्णतया अकेला रह जाऊं लेकिन मुझे अकेला पन ना लगे एकाकी हो जाऊं फिर भी मुझे दूसरे की अनुपस्थिति पता ना चले अकेला ही बचूं, तो भी ऐसा पूर्ण हो जाऊं कि दूसरा मुझे पूरा करे बीड़ा न रहे केवल्य का अर्थ है केवल मात्र मैं ही रह जाऊं लेकिन इस भांति हो जाऊं कि मेरे होने में ही सब समा जाए मेरा होना ही पूर्ण हो जाए अभिपसर है ये मनुष्य की गहनतम प्राणों में छिपी सारा दुख सीमाओं का दुख है सारा दुख बंधन का दुख सारा दुख मैं पूरा नहीं हूं अधूरा हूं और मुझे पूरा होने के लिए न मालूम कितनी कितनी चीजों की जरूरत है और सब चीजें मिल जाती हैं, तो भी मैं पूरा नहीं हो पाता हूं मेरा अधूरापन कायम रहता है सब कुछ मिल जाए तो भी मैं अधूरा ही रह जाता हूं तो एक आकांक्षा मनुष्य के भीतर जगी जिसे हम धर्म कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जिन चीजों को पाने चलता हूं उनको पा लेने पर भी जब पूर्णता नहीं मिलती है तो उन्हें पाने की की यात्रा ही व्यर्थ और गलत हो तो फिर कोई और मार्ग खोजा जाए जहां मैं वस्तुओं को पाकर पूरा नहीं होता बल्कि मैं ही पूरा हो जाता हूं और तब किसी वस्तु की कोई जरूरत नहीं रह जाती इसलिए जिनने भी गहन खोज की उन्हें लगा कि आदमी तब तक आनंद को ना पा सकेगा जब तक कोई भी जरूरत किसी और पर निर्भर है जब तक दूसरा जरूरी है तब तक दुख रहेगा जब तक मेरा सुख दूसरे पर निर्भर है तब तक मैं दुखी रहूंगा जब तक मैं किसी भी कारण दूसरे पर निर्भर हूं तब तक मैं परतंत्र हूं और परतंत्रता में आनंद नहीं हो सकू अगर हम सारे दुखों का निचोड़ निकाले तो पाएंगे स्वतंत्रता और सारे आनंद का सार फूल जो है वो है स्वतंत्रता इस परम स्वतंत्रता को हमने मोक्ष कहा है इस परम स्वतंत्रता को हमने निर्वाण कहा है और इसी परम स्वतंत्रता को हमने कैबल्य कहा है तीन कारणों से इस परम स्वतंत्रता को मोक्ष कहा है क्योंकि वहां कोई बंधन नहीं इस परम स्वतंत्रता को निर्वाण कहा है क्योंकि वहां मैं भी नहीं मेरा होना भी मिट जाता है बस अस्तित्व तो रह जाता है जब मैं कहता हूं मैं हूं तो मुझे दो शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है मैं और हूं हमने निर्वाण कहा इसे उस क्षण में मैं भी मिट जाता है केवल हूं होना मात्र तो रह जाता है मैं का भी भाव नहीं होता बस होता हूं और हमने इसे कैबल भी कहा क्योंकि इस क्षण में अकेला मैं ही होता हूं अकेला में ही होता हूं इसका अर्थ हुआ कि सभी कुछ मुझ में ही समा जाता है आकाश मेरे भीतर होता है चांद थारे मेरे भीतर चलते हैं सृष्टिया मेरे भीतर बनती और बिगड़ती हैं मैं ही फैलकर इस ब्रह्मांड से एक हो गया होता हूं मैं ब्रह्म हो गया होता इसलिए इसे केवल कहा ये केवल ये उपनिषद इस परम स्वतंत्रता की खोज उसकी जिज्ञासा उसकी जिज्ञासा के मार्ग का अनुसंधान है इसका प्रारंभ होता है एक प्रार्थना से इसे भी हम थोड़ा समझ लें क्योंकि किसी भी यात्रा का प्रारंभ साधारणतः प्रयास से होना चाहिए प्रार्थना से नहीं प्रयत्न से होना चाहिए प्रार्थना से नहीं लेकिन उपनिषद शुरू होता है एक प्रार्थना से बहुत संकेत है उसमें पहली बात जिसे हम खोजने चले हैं वो हमारे प्रयास से मिलने वाला नहीं लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि वो हमारे बिना प्रयास के मिल जाएगा यही थोड़ी कठिनाई है और यही सारे धर्म की साधना की गांठ उलझन जिसे हम खोजने चले हैं वो हमारे प्रयास से ही नहीं मिल जाएगा और हमारे बिना प्रयास के भी नहीं मिलता है हमारे ही प्रयास से इसलिए नहीं मिल जाएगा कि हम जिसे खोजने चले हैं वो हमसे बहुत बड़ा है कारागृह में बंद एक आदमी स्वतंत्रता को खोजने चला है कैदी परतंत्र जंजीरों में बंधा स्वतंत्र आकाश को खोजने चला है जिसकी खोज है वो बहुत बड़ा कैदी की सामर्थ्य बड़ी सीमित सीमित न होती तो वो कैदी ही न होता सीमित न होती तो वो कारागृह में न होता सीमित न होती तो कौन उसके हाथ पर जंजीरें बांध पाता कौन उसके पैरों में बेड़ियां डालता कौन उसके आसपास कारागृह बनाता सीमित है कमजोर है इसलिए तो कारागृह में है कारागृह में है ये उसकी कमजोरी की खबर है इसलिए अकेले उसके प्रयास से कुछ भी ना हो सकेगा अगर उसके ही प्रयास से हो सकता तो वो काराग्रह में ही नहीं होता लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि उसके बिना प्रयास के ही हो सकेगा क्योंकि वो काराग्रह में पड़ा हुआ कह भी अगर अपनी जंजीरों से राजी हो जाए और सो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे काराग्रह से मुक्त ना कर पाएगी वो अकेला भी मुक्त नहीं हो सकता और दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी बिना उसके सहयोग के उसे मुक्त नहीं कर सकती इसलिए धर्म की सबसे गहरी जटिल समस्या को हम पहले ही समझ लें आदमी मुक्त हो सकता है उसे प्रयास भी करना पड़ेगा लेकिन प्रयास के भी पहले उसे अपने से विराट को पुकार लेना होगा प्रयास से भी पहले उसे प्रार्थना करनी होगी प्रार्थना से ही उसका प्रयास शुरू होगा समझे कि प्रार्थना उसका पहला प्रयास है लेकिन प्रार्थना प्रयास जैसा नहीं मालूम होती प्रार्थना का मतलब है तू कर प्रार्थना का अर्थ तू सहायता दे प्रार्थना का अर्थ तू मेरे हाथ को पकड़ प्रार्थना का अर्थ तू मुझे बाहर निकाल अगर प्रार्थना इतने पर ही रुक जाए तो भी प्रार्थना काम नहीं कर पाएगी अगर प्रार्थना करके ही कैदी सो जाए तो भी काराग्रह से मुक्त नहीं हो पाएगा प्रार्थना केवल एक आने वाले प्रयास का सूत्रपात है प्रार्थना जरूरी है काफी नहीं प्रयास अन, अनिवार्य है पर्याप्त नहीं और जहां प्रार्थना और प्रयास संयुक्त हो जाते हैं वहां विराट ऊर्जा का जन्म होता है जिससे असंभव भी संभव है प्रार्थना का अर्थ है मैं उस विराट की सहायता मांगता हूं और प्रयास का अर्थ है कि मैं उस विराट के साथ चलने को राजी हूं सहयोग करूंगा प्रार्थना का अर्थ है तुम मुझे उठाओ और प्रयास का अर्थ है मैं उठने की जितनी मेरे पास ताकत है पूरी लगा दूंगा लेकिन प्रार्थना का यह भी अर्थ है कि मैं अपनी ताकत से न उठ सकूंगा तुम्हारी जरूरत है और प्रयास का यह अर्थ है कि अगर मैं ही न उठना चाहूं तो तुम्हारी अनुकंपा भी मुझे कैसे उठा सकेगी इसलिए मैं उठूंगा अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, इन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करूंगा फिर भी मैं जानता हूं कि मैं कमजोर हूं और तुम्हारे सहायता के बिना कुछ भी नहीं हो सकता इसलिए उपनिष्य शुरू होता है प्रार्थना से वो प्रार्थना भी बहुत अनूठी अनूठी कठिन थोड़ी चिंता में भी डालेगी बहुत बार पढ़ी होगी इस तरह की प्रार्थना लेकिन विचार नहीं किया होगा विचार हम करते ही नहीं अन्यथा ये प्रार्थना बहुत हैरानी में डालेगी ऋषि ने प्रार्थना की है मेरे अंग वृद्धि को प्राप्त हों, मेरी वाणी मेरी घ्राण मेरी आंखे मेरे कान बलशाली हो मेरी इंद्रिया शक्तिशाली बने हैरानी हो कि सोचकर कि जो ब्रह्म की खोज पर चला है वो इंद्रियों को शक्तिशाली करने की बात पूछता है शक्तिशाली करने की प्रार्थना कर रहा है हमने तो यही सुना है कि जिसे उस तक जाना हो उसे इंद्रियों को नष्ट ही कर देना हमने तो यही सुना है कि जिसे उसे पाना हो उसे इंद्रियों को निर्बल करना है हमने तो यही सुना है कि इंद्रियों का दमन ही उसे पाने का मार्ग है लेकिन ये उपनिषद का ऋषि हमसे उल्टी बात कह रहा है बहुत लोग इस उपनिषद को पढ़ते हैं लेकिन उन्हें कभी ख्याल नहीं आता कि ऋषि क्या कह रहा है ये कह रहा है कि हमारी इंद्रियों को शक्ति तो परमात्मा हमारी आंखें मजबूत हो हमारे कान बल सादी हमारी वाणी शक्तिशाली बने हमारी इंद्रियां मजबूत हो वृद्धि को उपलब्ध हो या तो ये ऋषि पागल या जो हम समझते रहे वो ना समझे, न मालूम कैसे हमारे मन में गहरे में ये बात बैठ गई है कि परमात्मा और संसार में विरोध है नहीं जरा भी नहीं क्योंकि परमात्मा और संसार में विरोध हो तो या तो फिर संसार ही हो सकता है या फिर परमात्मा ही हो सकता है दोनों नहीं हो सकते अगर उन दोनों में विरोध हो तो एक कभी का टूट ही गया होता इसलिए जो परमात्मा को बहुत ज्यादा मानता है वो कहता है संसार माया है क्योंकि उसे कठिनाई होती कि अगर परमात्मा को मानता हूं तो संसार को भी कैसे मानू दो में एक ही हो सकता है इसीलिए जो संसार को मानता है वो कहता है परमात्मा झूठा है हो नहीं सकता सब कल्पना है सब ख्याल है सब सपना है है नहीं परमात्मा कहीं क्योंकि उसे भी ये लगता है कि अगर संसार है तो फिर परमात्मा नहीं हो सकता दोनों की गहरी मान्यता ये है कि दोनों में विरोध है तो दोनों में से एक ही हो सकता है अन्यथा जीवन असंभव हो जाए लेकिन ये ऋषि कुछ और कह रहा है ये ऋषि परमात्मा और संसार को विरोधी नहीं मानता है ये ऋषि इंद्रिया और आत्मा को विरोधी नहीं मानता है ये ऋषि परम ज्ञान की खोज के लिए भी इंद्रियों की शक्तिशाली होने की प्रार्थना से यात्रा शुरू करता है कोई विरोध है भी नहीं हो भी नहीं सकता होना संभव ही नहीं परमात्मा और संसार के बीच विरोध तो दूर द्वैत भी नहीं द्वंद भी नहीं परमात्मा और संसार दो चीजें भी नहीं संसार हम कहते हैं उस परमात्मा को जो हमारी इंद्रियों से पकड़ में आ जाए और परमात्मा कहते हैं उस संसार को जो हमारी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता ये ऋषि अद्भुत प्रार्थना कर रहा है ये कह रहा है कि अभी मैं वो प्रार्थना दूसरी करूं तुमसे कि तुम भीतर से मुझे पकड़ में आ जाओ तो थोड़ा छोटे मुंह बड़ी बात होगी अभी तो मैं इतना ही प्रार्थना करता हूं कि जिन इंद्रियों से तुम मुझे थोड़े थोड़े पकड़ने आते हो संसार की तरह वे इतनी वृद्धि को प्राप्त हो जाएं कि संसार में ही तुम सब जगह मुझे दिखाई पड़ने लगो आंख मेरी ऐसी वृद्धि को उपलब्ध हो जाए कि जब मैं वृक्ष को देखूं तो वृक्ष ही दिखाई ना पड़े तुम भी उसके भीतर बढ़ते हुए दिखाई पड़ो और जब कान मेरे वाणी को सुने तो वाणी सिर्फ औंठों से जो पैदा होती है वही सुनाई ना पड़े वो वाणी भी सुनाई पड़ जाए जो कि बिना औठों के ही सदा निनांदित हो रही और जब मेरे हाथ किसी को छुए तो शरीर तो छुआ ही जाए मेरी उंगलियां उस आत्मा के इस स्पर्श को भी पालें जो शरीर के भीतर छिपा है इसलिए मेरी इंद्रियों को मजबूत करो इसलिए मेरी इंद्रियों को वृद्धि दो अनूठी दृष्टि है और आज का मनस्वित इसका सहयोगी है मनस्वित कहता है जिस व्यक्ति की इंद्रियां जितनी संवेदनशील हैं, जितनी जीवंत हैं उतना ही जीवन में जो छिपा है उसकी उसे प्रतिति और झलक मिलने शुरू हो जाएगी इंद्रियों को मारकर हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हम संसार के दुश्मन हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि संसार में हम कितनी ही चेष्टा करें तू हमें दिखाई नहीं पड़ता तो हम आंखें ही फोड़ लेंगे हम कान ही तोड़ देंगे हम इंद्रियों को दीनहीन और छीन कर लेंगे सुखा डालेंगे हम तो तुझे भीतर ही खोजेंगे लेकिन समझे थोड़ा जिसे हम बाहर भी ना खोज पाए जो कि सरल था उसे हम भीतर खोज पाएंगे और फिर बाहर और भीतर में जिसे हम बांटते हैं वो क्या दो है मेरे घर के बाहर जो आकाश है और मेरे घर के भीतर जो आकाश है वो क्या दो है और मेरी जो श्वास बाहर जाती है और मेरी जो श्वास भीतर आती है वो क्या दो है मेरे भीतर जो समाया है वो और मेरे बाहर जो फैला है क्या वो दो है और बाहर इतना विराट फैला है अगर वहां भी मैं अंधा हूं और वो मुझे दिखाई नहीं पड़ता तो भीतर के मेरे इस बिंदु में मैं उसे खोज पाऊंगी थोड़ी सी कहता है पहले तो मेरी इंद्रियों को मजबूत कर मेरी इंद्रियों को शक्ति दे ताकि इंद्रियों से मैं उसको भी अनुभव कर पाऊं जो मेरी कमजोर इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता है। हिम्मत की प्रार्थना कमजोर क्षणों में यह उपनिषद नहीं लिखा गया है। भारत के मानसिक इतिहास में एक शक्तिशाली समय भी था जब कोई कौम अपनी पूरी मेधा में जलती है जब कोई कौम अपनी पूरी आत्मा में प्रकट होती है तब कमजोर नहीं होती तब उसके वक्तव्य बड़े बलशाली होते और जब भी कोई कौम युवा होती है चाची होती है बढ़ती होती है शिखर की तरफ उठती होती है जब किसी कौम के प्राणों में सूर्योदय का क्षण होता है तब कोई भी चीज अस्वीकार नहीं होती सभी स्वीकार होता है और तब इतनी सामर्थ होती है उस कौम की आत्मा में कि वो जहर को भी स्वीकार करे तो अमृत हो जाता है वो जिसको भी छाती से लगा ले वही कांटा भी हो तो फूल हो जाता है और जिस रास्ते पर पैर रखे वही स्वर्ण बिच जाता है लेकिन फिर कमजोर छुन भी होते हैं कॉमो के तो भारत कोई ढाई हजार वर्षों से बहुत कमजोर और दिन क्षण में जी रहा है उतार में जी रहा है जैसे सूर्यास्त हो गया हो सिर्फ याद रह गई है सूर्योदय की अंधेरा छा गया हो दिनहीन मन हो गया पैर रखते डर होता है नए मार्ग पर चलते में भय होता है पुरानी लीक पर ही घूमते रहना अच्छा मालूम पड़ता है नए सोचने में नए विचार में नई उड़ान में कहीं भी हिम्मत नहीं जुटती ऐसे कमजोर क्षण में अमृत भी पीने में डर लगता है पता नहीं जहरो अपरिचित अनजान फिर पता क्या कि इससे मैं बचूंगा कि मरूंगा तब सब चीजों से आत्मा सिकुड़ने लगती है एक सिकड़ाव शुरू होता है सब चीजों से भय हो जाता है सब छोड़ो सब से बचो इस बचाव और छोड़ने में सबसे उड़ जाता है जिसे हम तथाकथित त्याग कहते हैं उस त्याग की भी दो अवस्थाएं होती हैं एक तो शक्तिशालियों का त्याग होता है वे उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें अनुभव से व्यर्थ पाते हैं एक कमजोरों का भी त्याग होता है वे उन सभी चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें भी अपने से ज्यादा शक्तिशाली पाते हैं इसे थोड़ा ठीक से समझ लेना शक्तिशालियों का भी त्याग होता है वे उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें व्यर्थ पाते हैं कमजोर भी त्याग करते हैं वे उन चीजों को छोड़ देते हैं जिन्हें भी अपने से शक्तिशाली पाते हैं जहां भी शक्ति है वहीं उन्हें डर लगता है शक्तिशालियों ने भी इंद्रियों को छोड़ा है लेकिन इसलिए नहीं कि वह था इसलिए कि उन्होंने और भी गहन अनुभव के द्वार खोल लिए उन्होंने देखने की वो भीतरी आंखें पा कि बाहरी आंखें बंद करने में वे समर्थ हो गए उन्होंने भीतर की वो अनुभूति का द्वार खोल दिया कि अब उन्हें साधारण इंद्रियों को और उनके उपयोग की जरूरत न रही कमजोर ने भी इंद्रियों का त्याग किया है लेकिन भय के कारण आंख बंद कर ली है कि डर है कहीं रूप दिख जाए तो आत्मा बह जाए कि कहीं स्पर्श हो जाए तो संयम नष्ट हो जाए कि कहीं मधुर वाणी कान में पड़ जाए तो भीतर चित्त डवाडोल हो जाए कमजोरों ने भी इंद्रियों को छोड़ा है शक्तिशालियों ने भी छोड़ा है शक्तिशाली इसलिए छोड़ते हैं कि जब भी श्रेष्ठ तर उपलब्ध हो जाता है तब तो निकृष्ट की जरूरत नहीं रह जाती ये ऋषि उन दिनों की बात कर रहा है जब इस कौम की प्रतिभा जीवंत जागृत स्वस्थ युवा थी ऋषि हिम्मत से कह सकता था हे परमात्मा मेरी इंद्रियों को मजबूत कर समझे इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा इतनी मजबूत है कि इंद्रियों से डरने का कोई कारण भी तो नहीं है हम उनका उपयोग कर सकेंगे हम उनके मालिक हो सकेंगे हम उनका साधन की तरह साध्य की तरह नहीं साधन की तरह हम उनका उपयोग करने में समर्थ इंद्रियों के वृद्धि की इस प्रार्थना में जीवन और आत्मा की एकता का सूत्र छिपा है जीवन एक वर्तुल चाहे हम बाहर से और चाहे हम भीतर से जिसे भी पालेंगे वो एक ही ये वर्तुल चाहे हम बाहर से खोज करते हुए आए तो भी हम भीतर पहुंच जाएंगे चाहे हम भीतर से खोज करते हुए आए तो भी हम बाहर पहुंच जाएंगे क्योंकि जिसे हम बाहर और भीतर में बांट रहे हैं वो अपने आप में अनबटा अविभाज्य अखंड हम कहीं से भी शुरू करें लेकिन ये उपनिषि कर इसी बाहर से शुरू कर रहा है इस बाहर से शुरू करने में और भी कारण है पहला तो ये कि मनुष्य सहज ही बहिर है तो जहां मनुष्य है वहीं से शुरू करना उचित है और जो सहज ही हो रहा है उसको ही हम साधना क्यों ना बना ले सहज ही साधना क्यों ना हो असहज की तरफ हम क्यों झुके तो इंद्रियां देख ही रही हैं इन इंद्रियों के लिए हम क्यों ना प्रार्थना करें और क्यों ना प्रयास करें कि ये इतना देख पाए कि अदृश्य भी दृश्य हो जाए कान सुन ही रहे हैं तो हम इन कानों की और शक्ति को क्यों ना बढ़ाएं कि ये उसे भी सुन ले जो सदा ही अनसुना है छिपा है अप्रकट परोक्ष वो भी क्यों ना इनके सामने आ जाए इनकी देखने की तीक्ष्णता ऐसी क्यों ना हो संवेदना इनकी इतनी प्रगाढ़ क्यों ना हो कि जो नहीं दिखता है उसकी भी झलक मिले क्यों ना हम वहीं से शुरू करें जहां आदमी सहज ही खड़ा है क्यों ना हम आदमी के स्वभाव से शुरू करें उपनिषद अति स्वाभाविक है अति सहज उपनिषद अस्वाभाविक नहीं है असहज नहीं है वे किसी ऐसी चर्चा में नहीं पढ़ने में रस, उनका रस है जहां आदमी को व्यर्थी उल्टा सीधा होना पड़े सीधा ही आदमी जैसा है उपनिषि को स्वीकार उस आदमी को ही हम निखार सकते हैं उपनिषद नहीं कहते कि पत्थर को फेंक दो क्योंकि ये हीरा नहीं उपनिषद कहते हैं इसे निखारो साफ करो तराशो। ये हीरा है इसमें हीरा छिपा है वो प्रकट हो सकता है जो आज पत्थर दिखाई पड़ रहा है वो तरासने पर हीरा बन सकता है फेंको मत बदलो रूपांतरित करो आदमी इंद्रियों का जोड़ जैसा आदमी है और जिसे हम मन कहते हैं वो भी हमारी इंद्रियों से इंद्रियों का संग्रह है जैसा मन हमारे पास है अगर हम अपने भीतर खोजने जाए तो हम इंद्रियों के सिवाय और क्या है और हम सारी इंद्रियों के अनुभवों का जोड़ ही तो हमारा ज्ञान ये हमारी स्थिति है ये हमारा अंत नहीं है यह हमारी परम अवस्था नहीं है यह हमारी आज की अवस्था है क्यों ना इसे हम निखारे तो ऋषि परमात्मा से पहले प्रार्थना करता है कि जो भी मेरे पास ज्ञान के साधन है मेरी इंद्रियां, तू उन्हें प्रखर कर उपनिषि ब्रह्म रूप है मुझसे ब्रह्म का त्याग न हो ब्रह्म मेरा त्याग न करे उसमें वृत हुए मुझको उपनिषद धर्म की प्राप्ति हो इतनी सी ही प्रार्थना है सब उपनिषद ब्रह्म रूप है दो बातें कही है इन थोड़े से शब्दों में सब उपनिषद ब्रह्म रूप है भारतीय मनीषा को सदा से ही एक दृष्टि रही है वो दृष्टि है अनेकांत की वो दृष्टि है एकांत विरोध की वो दृष्टि है एक ही ठीक है इसे ना समझी समझने की उचित होता इस ऋषि को कहना चाहिए था केवल यह उपनिषि ब्रह्म रूप है कहना चाहिए था ये उपनिषि ब्रह्म रूप है लेकिन ऋषि कहता सब उपनिषि ब्रह्म रूप है बेसर सब उपनिषि ब्रह्म रूप है और उपनिषद का मतलब सिर्फ उन किताबों से नहीं है जिन्हें हम उपनिषित कहते हैं उपनिषद शब्द का अर्थ है रहस्य उपनिषद शब्द का अर्थ है वे रहस्यपूर्ण कुंजियां जो उस परमात्मा के द्वार को खोलती तो जब ऋषि ने कहा सब उपनिषित ब्रह्मरूप हैं तो उसने कहा वे सभी रहस्य पथ वे सभी मार्ग वे सभी शब्द वे सभी शास्त्र जो उस परमात्मा का द्वार खोलते हैं वे ब्रह्म रूप ये मजेदार है बात क्योंकि शास्त्र को शब्द को रहस्य को पथ को ब्रह्म रूप कहना दो बातें ख्याल में लेनी जाती हैं ब्रह्म तो अरूप है ब्रह्म का तो कोई रूप नहीं ब्रह्म का तो कोई आकार नहीं ब्रह्म की तो हम कोई कोई धारणा भी न कर पाएंगे कोई रेखा भी न खींच पाएंगे उसके आसपास कोई परिभाषा भी न कर पाएंगे ब्रह्म तो निराकार है अस्तित्व तो निराकार है लेकिन जिन रहस्यवादियों ने उस निराकार के आसपास भी रेखाएं खींची रेखाएं उसके आसपास खींच नहीं पाती और रेखाएं खींचने से कोई ब्रह्म के रहस्य का हल भी नहीं होता लेकिन वे रेखाएं खींचकर ही हम उन लोगों को जो केवल रेखाओं को ही समझ सकते हैं उस रेखा शून्य की तरफ ले जाने का उपयोग कर सकते हैं जो उस निराकार को सीधा नहीं समझ सकते हैं उनके हाथ में हम आकार दे सकते हैं और आकार से धीरे धीरे निराकार की यात्रा पर ले जा सकते हैं आकार देकर धीरे धीरे आकार छीने जा सकते एक छोटे बच्चे को हम खेलने के लिए खिलौना दे देते खिलौने से प्रेम हो जाता है सगन। वो बच्चा उस बिना खिलौने के रात सो भी नहीं सकता रात नींद भी खुल जाए और खिलौना न मिले तो वैसी ही बेचैनी होती है जैसा किसी भी प्रेमी को प्रेमी के बिछड़ जाने पर हो लेकिन शीघ्र ही वो दिन आ जाएगा जब ये खिलौना किसी कोने में पड़ा रह जाएगा लेकिन एक मजे की बात है खिलौना तो कोने में पड़ा रह जाएगा लेकिन खिलौने से, से जो प्रेम का अनुभव हुआ वो साथ चल पड़ेगा खिलौने से जो प्रेम का नाता बना जो संबंध बना जो प्रतीति हुई जो अनुभव हुआ प्रेम का जो द्वार खुला वो सांत रह जाएगा खिलौना तो कल पड़ा रह जाएगा किसी कोने में ये खिलौना फिर कभी इसे याद भी ना आएगा लेकिन जब भी ये किसी और को भी प्रेम करेगा तो ध्यान रखें उस खिलौने का भी दान उस प्रेम में रहेगा लेकिन हो सकता है ये बच्चा बच्चा तो न रह जाए शरीर से लेकिन मन से फिर भी बच्चा रह जाए फिर किसी व्यक्ति को प्रेम करने लगे और तो फिर उस व्यक्ति के लिए भी वैसा ही रोने लगे जैसे खिलौने के लिए कभी रोया था और बिल्कुल भूल जाए कि जिसके लिए इतना रोया था उसे भी एक दिन छोड़ दिया और फिर याद भी नहीं आई उसकी वो खिलौना कहाँ है अब उसका कोई पता भी नहीं लेकिन अगर ये बच्चा भीतर से भी बड़ा हो जाए शरीर से नहीं मन से भी बड़ा हो जाए एक भीतरी प्रौढ़ता भी इसकी आए तो एक दिन ये बाहर का खिलौना भी ऐसा ही भूल जाए लेकिन तब भी इस बाहर के व्यक्ति से भी जो प्रेम का नाता बना था जो संबंध बना था जो रस पाया था वो और सघन कर भीतर भर जाएगा ये प्रेम किसी दिन भक्ति भी बन सकता है और जिस दिन ये प्रेम भक्ति बनेगा और भगवान की तरफ बहेगा उस दिन याद भी ना आएगी उन प्रेमियों की उन खिलौनों की चाहे बचपन के और चाहे बड़ेपन के लेकिन उनका भी दान होगा लेकिन भक्ति भी तब तक पूरी नहीं होती जब तक भक्त दग, भगवान ही ना हो जाए और एक दिन आखिरी खिलौना भगवान का भी छूट जाता है और तब वही से रह जाता है जो बचा इन सब अनुभवों में प्रेम सब खिलौने छूट जाते हैं लेकिन खिलौनों से जिसको पाने में सहायता मिली थी वो बच जाता है सब रूप छूट जाते हैं लेकिन वो जो अरूप प्रेम है वो धीरे धीरे संग्रहित होता जाता है संग्रहित होता जाता है एक दिन ऐसा आता है कि भक्त सिर्फ प्रेम ही रह जाता है प्रेमी सब खो जाते हैं उस दिन वो भगवान हो जाता है ऐसे ही इस ऋषि ने कहा है सब उपनिषद ब्रह्म रूप है वे ब्रह्म नहीं है ब्रह्म रूप है वे रेखाएं हैं जिनके अनुभव से गुजर के किसी दिन रेखा मुक्त में प्रवेश हो जाएगा वे सीमाएं हैं शब्दों की सिद्धांतों की शास्त्रों की लेकिन उन सीमाओं में असीम की तरफ इशारा है और इसलिए जैसे एक दिन सब खिलौने छूट जाते हैं ऐसे ही एक दिन सब उपनिषि छूट जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सब शास्त्र भी छूट जाते हैं जो शास्त्र पकड़ जाए समझ लेना कि आप भूलने पड़ गए सांस रहे ही इसलिए कि छोड़ जाए वो सिर्फ इशारा वो सिर्फ संकेत पकड़ना उपयोगी है उससे भी ज्यादा उपयोगी छोड़ देना है लेकिन दो तरह के नासमझ हैं दुनिया में एक वे जो कहते हैं जब छोड़ना ही है तो हम पकड़े ही क्यों एक वे जो कहते हैं जब हमने पकड़ ही लिया तो हम छोड़ें क्यों वे एक ही तरह के हैं उनमें जो फर्क है वो शीर्षासन का है उनमें कोई मौलिक फर्क नहीं है। एक है वे कहते हैं हम पकड़ेंगे क्यों हम पकड़ेंगे ही नहीं तो ध्यान रखो उस बच्चे का जिसको खिलौने ना दिए गए हो जिसे कभी कोई प्रेमी ना मिला हो जिससे कभी कोई भगवान की धारणा ना मिली हो तो आशा मत करना कि उसके जीवन में वो कड़ी आ जाए जहां वो भगवान की स्थिति को पाले भगवत्ता को पाले ये असंभव है क्योंकि ये रूप के सारे अनुभव अनुभव तो अरूप है अनुभव के जो माध्यम है वो रूपायित होते हैं सत्य तो अरूप है लेकिन सत्य की तरफ जो इशारे हैं वे सब हैं वे रूप है ऋषि ने कहा है सब उपनिषद ब्रह्म रूप है सब मार्ग सब शास्त्र सब रहस्य जो भी आज तक मनुष्य ने इशारे किए हैं वे सभी ब्रह्म रूप है वे सभी ब्रह्म को रूपायित करते हैं उसको जो रूपायित नहीं हो सकता है उसके लिए नहीं उनके लिए जो रूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं समझ सकते ब्रह्म रूप का अर्थ हुआ जितनी मेरी सीमा है जहां तक मेरी बुद्धि और मेरी इंद्रिया समझ पाती है वहां तक समझाने के प्रयत्न बंध है एक आदमी ग्रह में आकाश दूर है उड़ नहीं सकता खिड़की से ही देख सकता है खिड़की में भी सीखे लगे जो आकाश दिखता है वो सीक्षों में बटा हुआ दिखता है जो आकाश दिखता है खिड़की के चौकटे में बंधा हुआ दिखता है आकाश में कोई बंधन नहीं है आकाश पे कोई चौकटा नहीं है आकाश पे कोई शीक्षे नहीं है लेकिन कारागृह में बंद जो कैदी बैठा है उसे तो खिड़की से ही आकाश देता है अगर उसने कभी बाहर का आकाश न देखा हो तो वो कहेगा कि आकाश दो फीट चौड़ा चार फीट लंबा इतने सिक्षो से बंद इस तरह के चौकटे में घिरा है अगर उसने कभी आकाश न देखा हो तो इस शिक्षो में बंद आकाश में भी सूर्योदय होगा जब इस सींचे के ऊपर सूर्य आएगा और इस चौकटे में सूर्य दिखाई पड़ेगा तो वो कहेगा सूर्योदय हुआ और फिर इस में ही इसी चौकटे में सूर्यास्त भी हो जाएगा उस सूर्यास्त का पृथ्वी पर होने वाले सूर्यास्त से कोई संबंध नहीं होगा इस खिड़की से संबंध होगा तो यह कहेगा कि सूर्योदय होता है फिर पांच मिनट बाद सूर्यास्त हो जाता है पर ये कहेगा कि सूर्योदय के पहले भी बहुत देर तक प्रकाश रहता है सूर्योदय के बाद भी बहुत देर तक प्रकाश रहता है कभी कोई पक्षी भी इस खिड़की के बाहर से उड़ेगा तो उतना ही इसे दिखाई पड़ेगा जितना इसका आकार है ये कहेगा पक्षी जन्मते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसका जानना क्या बिल्कुल गलत है इसका जानना गलत तो है लेकिन बिल्कुल गलत नहीं है क्या इसका जानना सही है इसका जानना सही तो है लेकिन बिल्कुल सही नहीं है इसका जानना सीमित है इसकी गलती भी सीमित है इसकी गलती है आकाश पर चौकटे को बिठा लेना इसका जानना तो ठीक ही है जितना आकाश जान रहा है उतना तो ठीक ही जान रहा है लेकिन उतना ही आकाश है तो भूल हो जाती उपनिषिद ब्रह्मरूप थे लेकिन जो उपनिषद को ही ब्रह्म मान लेता है तो फिर भूल हो जाती चौकटे को उसने ब्रह्म मान लिया ब्रह्मरूप माने तो भूल की कोई संभावना नहीं है क्योंकि उसका अर्थ हुआ कि हम स्मरण रखे हुए हैं कि रूप तो उसका है नहीं रूप हमें दिखाई पड़ रहा है वह हमारी आंखों से दिया गया है वो हमारी सीमाओं से स्थापित हुआ है वो उसका नहीं है हमारा दिया हुआ है ऋषि कहता है मुझसे ब्रह्म का त्याग ना हो बड़ी पीड़ा की बात है जानता है ऋषि कि त्याग हो हो जाता है जानता है भली बात की चाहता हूं बहुत उसका त्याग ना हो वो मेरे स्मरण से न छूटे मैं उसे भूलू नहीं उससे मेरा हाथ अलग ना हो लेकिन क्षण भी नहीं होता और भूल जाते हैं। स्मरण टूट जाता है ख्याल ही भूल जाता है कि ब्रह्म भी है तो ऋषि कहता है मुझसे ब्रह्म का त्याग ना हो मैं उसे भूलू ना उसे छोड़ू ना ये प्रार्थना है उसकी और फिर कहता है और ब्रह्म भी मेरा त्याग ना करे ये भी प्रार्थना है क्योंकि मैं भी उसे स्मरण रखता रहूं और अगर उस विराट में मेरे तरफ कोई भी संवेदन न होता हो मैं चिल्लाता रहूं और उस विराट तक मेरी कोई खबर ही न पहुंचती हो मैं पुकारता रहूं लेकिन मेरी पुकार को सुनने का वहां कोई उपाय ही न हो मैं उसका त्याग भी न करूं लेकिन उसे ही मेरी याद न रह गई हो ऐसा नहीं है कि ऋषि सोचता है कि ब्रह्म उसका त्याग कर सकता है नहीं ये सिर्फ उसकी आकांक्षा है इसे समझ लेना ठीक से ये अर्थ नहीं है कि ऋषि सोचता है कि ब्रह्म उसका त्याग कर सकता है नहीं ये उसकी प्रार्थना है ये कातर प्रार्थना है कि मेरा त्याग मत कर देना भली भांति जानते हुए कि उससे कोई त्याग नहीं होता भली भांति जानते हुए कि मैं उसका त्याग कर सकता हूं वो मेरा त्याग नहीं कर सकता है क्योंकि उसके बिना तो मैं हो ही नहीं सकता हूं मैं उसका त्याग कर सकता हूं क्योंकि वो मेरे बिना भी हो सकता है इसे थोड़ा समझ लेना मैं उसका त्याग कर सकता हूं मैं उसे भूल सकता हूं क्योंकि उसके होने के लिए मेरे स्मरण की या मेरे यादाश्त की कोई भी जरूरत नहीं है मैं उसके होने में अनिवार्य नहीं हूं मेरे बिना वो हो सकता है मेरे बिना वो था मेरे बिना वो रहेगा मैं उसे भूल सकता हूं लेकिन वो मुझे अगर भूल जाए तो मैं इसी क्षण शून्य हो जाऊंगा उसके भूलने का अर्थ होगा मैं गया मेरे होने का उपाय ही न रह जाएगा सागर अगर लहर को भूल जाए तो लहर होगी कैसे लहर सागर को भूली रहे तो भी सागर होता है और लहर के भूलने से सागर को कहीं भी कोई पीड़ा नहीं होती इसलिए लहर को मिटाने का कोई सवाल नहीं है लेकिन अगर सागर लहर को भूल जाए तो लहर बचेगी ही नहीं हो ही नहीं सकती सागर की स्मृति है इसीलिए लहर है सागर के प्राणों में उसकी जगह है इसीलिए लहर तो ऋषि भली भांति जानता है कि ब्रह्म मेरा त्याग नहीं कर सकता लेकिन ये प्रार्थना है ये आकांक्षा है आकांक्षा है वो ये कह रहा है कि मैं तो भूल भी जाऊं एक बार लेकिन तू मुझे मत भूल जाना मैं तो भूल ही जाता हूं मैं न भूलू इसकी तुझसे प्रार्थना करता हूं फिर भी मुझे पक्का नहीं है कि मैं तुझे याद रख ही सकूंगा मैं अपने को भली भांति जानता हूं मैं तुझे भूलता ही रहूंगा भूलता ही रहूंगा लेकिन तू मुझे मत भूल जान मेरे भूलने में भी मेरा कुछ मिटने वाला नहीं मैं तुझे भूलूं तो भी मैं रहूंगा लेकिन तू मुझे भूले तो फिर मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह जाता ये बहुत आंसू भरी कातर प्रार्थना है ये सूचना नहीं है ब्रह्म के स्वरूप की यह केवल ऋषि के, के हृदय की सूचना है उसमें रथ हुए मुझको उपनिषद धर्म की प्राप्ति हो मैं तुझ में डूबा हुआ मैं तेरी याद में खोया हुआ मैं तुझ में लीन हुआ उस धर्म को पा पालू जिसके लिए सब उपनिषद इशारा करते नहीं हिंदू ने कहा कि ऋषि ने कहा कि हिंदू धर्म की उपलब्धि हो कि मुसलमान धर्म की उपलब्धि हो कि जैन धर्म की उपलब्धि हो इतना ही कहा कि सब रहस्यों ने जिस तरफ इशारा किया है उस धर्म की मुझे उपलब्धि हो उपनिषद जिस तरफ इंगित करते हैं उस धर्म की मुझे उपलब्धि हो ये जो समस्त संकेतों द्वारा समस्त इशारों से जिस धर्म की बात कही गई है वो धर्म क्या है और उसकी उपलब्धि की क्यों आकांक्षा है धर्म क्या है धर्म का अर्थ है इस जगत का सारभूत नियम इस जगत का आधारभूत नियम इस जगत का स्वभाव इस अस्तित्व का जो प्राण है वही इस समस्त अस्तित्व की जो आत्मा है वही धर्म का अर्थ होता है जिसने सब को धारण किया हुआ है जिसने सब को संभाला हुआ है जिसमें सब है और जिसमें ही सब विकसित होता है और लीन हो जाता है धर्म का अर्थ है परम आधार वो परम आधार मुझे उपलब्ध हो तुझ में रत हुए तुझ में लीन हुए एक बहुत मजे की बात है सूत्र में ऋषि कहता है कि अगर तुझ में बिना लीन हुए मुझे वो परम आधार भी उपलब्ध होता हो तो मेरी आकांक्षा नहीं वो परम नियम भी मुझे मिल जाए वो सत्य भी मैं पालूं जिस पर सब टिका है लेकिन तुझ में मेरी लीनता ना हो तो उसे पाने का कोई मेरी आकांक्षा नहीं क्यों यही धर्म और विज्ञान का भेद है विज्ञान भी उस परम नियम की खोज में लगा है उस धर्म की खोज में लगा है जिस पर सारा अस्तित्व टिका है लेकिन उसमें लीन होने की आकांक्षा से नहीं उस पर कब्जा करने की उसका मालिक होने की उसके ऊपर विजेता होने की आकांक्षा से विज्ञान भी धर्म की ही खोज है धर्म का अर्थ नियम अत्यंतिक सत्य जिस पर अस्तित्व टिका है विज्ञान भी उसी की खोज में रत है लेकिन वैज्ञानिक की जो दृष्टि है वो उसे जानकर खोजकर उसके मालिक हो जाने की उसको कब्जे में ले लेने की उससे काम करवाने की उसका उपयोग करने की है धर्म भी धार्मिक व्यक्ति भी ऋषि भी उसी धर्म की खोज में लेकिन आकांक्षा दूसरी है उसे मालिक बना देने की उसमें लीन हो जाने की उसके उपयोग में आ सकूं इसकी विजित हो जाने की हार जाने की समर्पित हो जाने की सत्य को अगर हम ऐसे जीतने चले हों कि उसे पाकर हम उपयोग करेंगे उसका तो इस खोज का नाम विज्ञान है और सत्य को हम ऐसे खोजने चले हैं कि मिल जाए तो उसके चरणों में लीन कर देंगे अपने को तो ऐसी खोज का नाम धर्म है